महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व तिशदतमोध्याय श्रीकृष्ण और उग्रसेन का संवाद नारद जी की लोकप्रियता के हेतु हेतुभूद गुणों का वर्णन प्रिय युधिष्ठिर्वाच प्रियसर्वस्व सर्वसवाभिनंदता गुणसर्वैरूपेत को मानव युधिष्ठि पूछा पितामह इस भूतल पर कौन ऐसा मनुष्य है जो सब लोगों का प्रिय संपूर्ण प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाला तथा समस्त गुणों से संपन्न है उग्र सेन उग्रसेनस्य संवादम नारदे के शव विश्व ने कहा भरत श्रेष्ठ तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद सुनाता हूँ जो नारद जी के विषय में हुआ था उग्र सेन वाच संकल्प तेलो को नारद से प्रतरे मंडे स उग्रसेन बोले जनार्दन सब लोग जिनके गुणों का कीर्तन करने की इच्छा रखते हैं वे नारद जी मेरी समझ में अवश्य उत्तम गुणों से संपन्न हैं अतः मैं उनके गुणों के विषय में पूछता हूँ तुम मुझे बताओ वासुदेव वादेव आचरपियात नारद चुना संक्षेपेणराधिप श्री कृष्ण ने कहा कुकुर के स्वामी नरेश्वर मैं नारद के जिन उत्तम गुणों को मानता और जानता हूँ उन्हें संक्षेप से बताना चाहता हूँ आप मुझसे उनका श्रवण कीजिए न चारित्र निमित्त्या अहंकारो देतापन अभिन्न सुत चारित्र सर्वत्र पूजित नारद जी में शास्त्र ज्ञान और चरित्र बल दोनों एक साथ संयुक्त है फिर भी उनके मन में अपनी सचरित्रता के कारण तनिक भी अभिमान नहीं है वह अभिमान शरीर को संतप्त करने वाला है उसके ना होने से ही नारद जी की सर्वत्र पूजा प्रतिष्ठा होती है अरति क्रोध नारदे चापल भयम सर्वत्र अध नारद्य में अप्रती क्रोध चपलता और भय ये दोष नहीं है वे दीर्घ किसी काम को विलंब से करने वाली या आलसी नहीं है तथा धर्म और दया आदि करने में बड़े हैं। इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है उपास्यो नारदो बचना काम कामतो यदि तस्मा सर्वत्र पूजित निश्चय ही नारद उपासना करने के योग्य हैं। कामना या लोभ से भी कभी उनके द्वारा अपनी बात नहीं जाती, इसलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है शक्तो सत्यवादी चम सर्वत्र पूजितः वे अध्यात्म शास्त्र के तत्व विद्वान क्षमाशील शक्तिमान जितेन्द्रिय सरल और सत्यवादी हैं इसीलिए वे सर्वत्र पूजे जाते हैं तेज सा बुद्धिया तपसा वृद्ध तस्मा सर्वत्र पूजित नारद जी तेज बुद्धि यश ज्ञान विनय जन्म और तपस्या द्वारा भी सबसे बड़े चढ़े हैं इसलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है सुशील सुख संवेश सुभुज स्वादर सुथि सुभात्र पूजिता वे सुशील सुख सुख से सोने वाले पवित्र भोजन करने वाले उत्तम आदर के पात्र पवित्र उत्तम वचन बोलने वाले तथा ईर्ष्या से रहित हैं इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा हुई है कल्याणमें न प्रियते परानर्थे तस्मा सर्वत्र पूजितः वे खुले दिल से सबका कल्याण करते हैं उनके मन में लेश मात्र भी पाप नहीं है दूसरों का अनर्थ देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं होती इसीलिए उनका सब जगह सम्मान होता है वेद श्रुति अर्थानता तस्मा सर्वत्र पूजित नारद जी वेदों और उपनिषदों की श्रुतियों तथा इतिहास पुराण की कथाओं द्वारा प्रस्तुत विषयों को समझाने और सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं वे सहनशील तो है ही कभी किसी की अवज्ञा नहीं करते हैं इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है समत्वाच प्रियो पूजितः वे सर्वत्र समभाव रखते हैं इसलिए उनका न कोई प्रिय है और न किसी तरह अप्रिय ही है वे मन के अनुकूल बोलते हैं इसलिए सर्वत्र उनका आदर होता है बहुश्रुत चित्रकथा कथ पंडितो लाल तो अधीनोअ क्रोधनोलुब्ध तस्मा सर्वत्र पूजितः वे अनेक शास्त्रों के विद्वान हैं और उनका कथा कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ ही लालसा और षठता का भी अभाव है दीनता क्रोध और लोभ आदि दोष से वे सर्वथा रहित हैं इसलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है नारथे धने ववा कामेवा भूतपूर्वोच विग्रह दोषाशाच समुच्छिन्ना सर्वत्र पूजिता धन अन्य कोई प्रयोजन अथवा काम के विषय में नारद जी का पहले कभी किसी के साथ कलह हुआ हो ऐसी बात नहीं है उनमें समस्त दोषों का अभाव है इसलिए उनका सब जगह आदर होता है दिन भक्तिर निंदमा श्रुतवानीत सम्मोह दोष तस्मा सर्व पूजि उनकी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति है उनका हृदय शुद्ध है वे विद्वान और दयालु हैं उनके मोह आदि दोष दूर हो गए हैं इसीलिए उनका सर्वत्र आदर है असक्त सर्वभूतः सुसक्तात्मे वह च लक्ष्यतेशय तस्मा सर्वत्र पूजितः वे संपूर्ण प्राणियों में आसक्ति से रहित हैं फिर भी आसक्त हुए से दिखाई देते हैं उनके मर् मन में दीर्घ काल तक कोई संशय नहीं रहता और वे बहुत अच्छे वक्ता हैं इसीलिए उनकी सर्वत्र पूजा होती है समाधि नाश कामार्थेनात्मान कर मृदु संवाद तस्मा सर्वत्र पूजितः उनका मन कभी विषय भोगों में स्थित नहीं होता और वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते तथा सबसे मीठे वचन भूलते हैं इसीलिए उनका सर्वत्र आदर होता है लोकस्य विविधम चित्त प्रेक्षते चाप्य कुसर्ग विद्या कुशल सर्व पूजि नारद जी लोगों की नाना प्रकार की चित्तवृत्ति को देखते और समझते हैं फिर भी किसी की निंदा नहीं करते किसका संसर्ग कैसा है इसके ज्ञान में वे बड़े निपुण हैं इसीलिए वे सर्वत्र पूजित होते हैं नासूयत्यागम किंच जीवती अबंध्य तस्मा सर्वत्र पूजितः वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते अपनी नीति के अनुसार जीवन यापन करते हैं समय को कभी व्यर्थ नहीं गवाते और मन को वश में रखते हैं इसीलिए वे सर्वत्र सम्मानित होते हैं कृत क्रम कृत प्रज्ञो न चृप्त समाधि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 अभिता परम पर सर्वत्र पूजितः नारज्जी निर्लज नहीं है दूसरों की भलाई के लिए सदा उद्यत रहते हैं इसीलिए दूसरे लोग उन्हें अपने कल्याणकारी कार्यों में लगाए रखते हैं तथा वे किसी के गुप्त रहस्य को कहीं प्रकट नहीं करते हैं इसलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता है लाभे नर्थ लाभेश स्थिर बुद्धि तस्मा सर्वत्र पूजित वे धन का लाभ होने से प्रसन्न नहीं होते और उनके न मिलने से उन्हें दुख भी नहीं होता है उनके बुद्धि स्थिर और मन आसक्ति रहित है इसीलिए वे सर्वत्र पूजित हुए हैं तम वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित कार्यकुशल पवित्र निरोग समय का मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्म तत्व के ज्ञाता हैं फिर कौन उन्हें अपना प्रिय नहीं बनाएगा इत महाते शांति परमि मोक्ष धर्म परमि वासुदेवो उग्रसेन संवाद तिरशत अधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद विषय दो सौ तीसवा अध्याय पूरा हुआ